श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 101 26 अक्टूबर अठारह महिमा परंतु दूध में कुछ भू आती है हास्य श्री रामकृष्ण सहास्य हाँ हाँ आती है परंतु कुछ उबाल लेना पड़ता है ज्ञानाग्नि पर दूध कुछ गर्म कर लिया जाए तो फिर भू नहीं रह जाती सब हंसते हैं महिमा से ओंकार की व्याख्या तुम लोग केवल यही करते हो अकार उकार मकार महिमाचरण अकार उकार और मकार का अर्थ है सृष्टि स्थिति और प्रलय श्री रामकृष्ण मैं उपमा देता हूँ घंटे की टंकार से अ तो लीला से नित्य में लीन होना स्थूल सूक्ष्म और कारण से महाकारण में लीन होना जागृत स्वप्न और सुसुप्ति से तुरी में लीन होना घंटे का बजना मानो महासमुद्र में एक वजनदार चीज का गिरना है फिर तरंगों का उठना शुरू होता है नित्य से लीला का आरंभ होता है महाकारण से स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर का उद्भव होता है थ्री से जागृत स्वप्न और सुषुप्ति ये सब अवस्थाएं आती है फिर महासमुद्र की तरंग महासमुद्र में ही लीन हो जाती है नित्य से लीला है और लीला से नित्य इसीलिए मैं टंकार की उपमा दिया करता हूँ मैंने यह सब यथार्थ रूप में देखा है मुझे उसने दिखाया है छिद समुद्र है उसका ओर छोर नहीं है उसी से यह सब लीलाएं उठी हैं और फिर उसी में लीन हो गई हैं चिदाकाश में करोड़ों ब्रह्मांड की उत्पत्ति होकर वे फिर उसी में लीन हो गए हैं तुम्हारी पुस्तक में क्या लिखा है यह सब मैं नहीं जानता महिमा जिन्होंने देखा है उन्होंने शास्त्र लिखा ही नहीं वे तो अपने ही भाव में मस्त रहते थे शास्त्र कब लिखते लिखने बैठिए तो कुछ हिसाबी बुद्धि की जरूरत होती ही है उनसे सुनकर दूसरों ने लिखा है श्री राम कृष्ण संसारी पूछते हैं कामने और कांचन की आसक्ति क्यों नहीं जाती अरे भाई उन्हें प्राप्त करो तो आसक्ति चली जाए अगर एक बार ब्रह्मानंद मिल जाए तो इंद्रिय सुखों या अर्थ या सम्मान आदि की ओर फिर मन नहीं जाता किड़ा अगर एक बार उजाला देख लेता है तो फिर अंधेरे में नहीं जाता रावण से किसी ने कहा था तुम सीता के लिए माया से अनेक रूप तो धरते हो एक बार राम राम राम रूप धारण करके सीता के पास क्यों नहीं जाते? रावण ने कहा तुक्षम ब्रह्मपदम परवधु संगह जब श्री राम की चिंता करता हूँ तब ब्रह्मपद भी तुक्ष जान पड़ता है परायु स्त्री की तो बात ही क्या है अतएव राम का रूप धारण करके मैं क्या करूँगा भक्ति से संसारा शक्ति कम होती है इसी के लिए साधन भजन है जितने ही उनकी चिंता करोगे संसार की भोग वासना उतनी ही घटती जाएगी उनके पाद पद्मों में जितनी भक्ति होगी उतनी ही आसक्ति घटती जाएगी उतना ही देह सुख की ओर से मन हटता रहेगा पराय स्त्री माता के समान जान पड़ेगी अपने स्त्री धर्म में सहायता देने वाली मित्र जान पड़ेगी पशु भाव दूर हो जाएगा देवभाव आएगा संसार से बिल्कुल अनासक्त हो जाओगे तब संसार में रहने पर भी जीवन मुक्त होकर विचरण करोगे चैतन्य देव जैसे भक्त अनासक्त होकर संसार में थे महिमा से जो सच्चा भक्त है उसके पास चाहे हजार वेदांत का विचार फैलाओ और स्वप्नवत कहो उसकी भक्ति जाने की नहीं घूम फिरकर कुछ न कुछ रहेगी ही वेद के वन में एक मूसल पड़ा था वही मूसलम कुलनाचनम हो गया था शिव के अंश से पैदा होने पर मनुष्य ज्ञानी होता है ब्रह्म सत्य है और संसार मिथ्या इसी भाव की ओर मन झुका रहता है विष्णु के अंश से पैदा होने पर प्रेम और भक्ति होती है वह प्रेम और वह भक्ति मिट नहीं सकती ज्ञान और विचार के बाद यह प्रेम और भक्ति अगर घट जाए तो एक दूसरे समय बड़े जोरों से बढ़ जाती है